भाइयों और बहनों अखबारों में कुछ चार पांच रोज के पहले शायद आया होगा ख्याल नहीं है लेकिन आया था वो मुझे ख्याल है कि यहाँ एशिया हाँ, के लोग काफी आने वाले हैं एक लेबर कॉन्फ्रेंस होने वाली है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 उसको उसका विरोध करो कहो तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है लेकिन हुआ नहीं तो पीछे मुझको पूछा जगजीवन राम ने जो लेबर मेंबर है यहाँ मिनिस्टर हैं हमारे के तुम्हारे आना है लेकिन वो तो सोमवार है इसलिए तो बाकी पूछने की भी बात नहीं लिखी तो मैंने कहा कि मुझको पता ही नहीं है कि मैं जाने वाला हूँ और मैं जाना भी चाहता नहीं हूँ तो उन्होंने कहा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 अभी बिल्कुल नाबुद हो गया है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन काफ़ी अंकुश में आ गया है लेकिन काम वही करते हैं और उसमें काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं जितने कुष्ट रोगी है उनको मिलते हैं धूलते हैं उनके लिए काम करना वो सब करते हैं तो उनकी मेहनत तो ज़बरदस्त है ही और वो तो वो वो वो तो में रहते हैं कोई हड्डा में नहीं रहते हैं लेकिन आज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 जिसको कोष्ठ रोग हो जाता है उसको लेपर मत कहो लेपर एक ऐसा उसमें से बुरा मायने निकाल देते हैं लोग कि वो तो अछूत से भी बदतर है वो तो अछूत भी लोग कोई बडी थोड़ा करता है वो तो हमने अपने पापों से अपने गुना से किसी को छूट मान लेते हैं वो तो कोई पापी नहीं है वो अछूत नहीं है लेकिन जिसको हम अछूत मानकर कर चाहते हैं जिसको छूने से हम ऐसा मानते हैं कि हम पलीत हो जाते हैं उससे भी ये बदतर है ऐसा एक युगो में पड़ गया है तो वो कहते हैं कि वो नाम क्या लेना था वो नाम मतलब ऐसा कहो कि तो वो लेपरस रोगी है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 गुलाब का पुष्प बदनामी नहीं हो सकता है ऐसा मैं मानने वाला इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जगदीशन कहते तो हैं वो ठीक है लेकिन उसमें कोई बहुत नहीं है इतना मैं कहूँगा कि जिसको वो तो जिसका स्पर्श दोष होता है ऐसा है ना तो उस स्पर्श दोष को तो कोई एक ही है कि मना कि किसी को एक कोई ऐसा खस हो जाती है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 के उसके उसके प्रति घृणा क्या करना था घृणा करे तो घृणा का क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया कि एक आदमी जब सचमुच निर्भर बन जाता है उसका मन ऐसी बिगड़ जाता है लोगों की का तिरस्कार करता है जो तिरस्कार के पात्र नहीं है उसका क्या तिरस्कार करना था सारी जाति की जाति वो वो वो कम जात है ऐसा खेत वो तिरस्कार हुआ वो जो कहते हैं वो निर्पर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 उनतीस तो तो तो को जाएंगे तीस को तो वो वो कॉन्फ्रेंस है तो कॉन्फ्रेंस रह में रहकर जैसे तीस को आ सकते हैं ऐसा हमको लगता है तो दो दिनों को देना पड़े ऐसे हाल हमारे हैं दूसरा आपको मैं कहना नहीं चाहता हूँ इतनी ही आज तो बात करूंगा।